पृथ्वी ग्रह एक झरो का उन्तीसवा भाग जब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा तब यूक्रियोट नामक जीव पनपे यह जीव प्रोक्रियोट जीवन से भिन्न थे इनमें गुणसूत्रों के साथ केंद्रीय नाभिक और केंद्र झिल्ली पाई जाती थी क्रमशः पचास करोड़ वर्ष पूर्व बहुकेंद्र की जीवों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होने लगी। में बहुत से जीवों जैसे जेलीफिश वर्म्स ट्रायरोटा मोलास्का के साथ सर्पिल कवच स्टारफिश समुद्री अर्चिन घोंघा स्पंज कोरल और ज्वालिश मछली आदि का प्रचुर मात्रा में उद्भव हुआ और करीब तैतालीस करोड़ वर्ष पहले महासागरों में आरंभिक कशोर की जीव प्रकट हुआ कशोर की जीवों में खंडों में बंटा मेरुदंड और खोपड़ी से ढका मस्तिष्क होता है तथा या युक्त कंकाल होता है। करोड़ वर्ष पहले धरती पर प्रकट होने वाले आरंभिक जीवन में पौधों और कीटों में मकड़ी दीमक, दीमकों के साथ सिने का एक समूह प्रकट हुआ जिन्हें अक्सर जैसे दिखने वाले कहा जाता है जो कुत्ते और चिपकली के जीव जीव सदृश दिखते हैं। यह पृथ्वी पर राज करने वाले पहले मेरुदंडी जीव थे। वास्तविक सरिश्रुप करीब तीस करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर प्रकट हुए थे जीवो की प्रजातियों का फैलाव लगातार नहीं हुआ पृथ्वी के लंबे इतिहास में अनेक बार कई प्रजातियां विनाश द्वारा समाप्त हो गयी करीब 25 से 29 करोड़ वर्ष पूर्व घटित बृहद विनाश की घटना से करीब 90 प्रतिशत समुद्री प्रजातियां और 70 प्रतिशत भू प्रजातियां खत्म हो गई थी उस समय शेलफिश कोरलोप ब्रायोजोन और मछलियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई थी यह ज्ञात नहीं है कि बृहद विनाश की घटना क्यों घटित हुई किंतु जीवाश्मों के अध्ययन से यह पता लगता है कि इस बृहत विनाश की अवधि छोटे अंतराल से लेकर कुछ लाख वर्षों तक हो सकती है